श्रावण मास महात्म सप्तव्या कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत्य ईश्वर उवाच अर्थात श्रवणे कर्क सिंह संक्रांति संभव प्राप्यते तत्त्यम यथयाम ईश्वर बोले हे कुमार त्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य होता है उसे भी अब मैं आपसे कहता हूँ सिंह कर्कट्योर्म्य सर्वा नद्यो रजस्वला दास स्नान न कुबी कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती हैं अतः समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए अगस्त्योदय पर्यत कैचि यो देति भगवान दक्षिण सा विभूषण तवद्रजो वहा नद्यल्पतो प्रकृतिता याोषमुपगछति ग्रीष्मुवी तो तासु प्रावेशन स्नायादे दसवासरे धनु सहसान्यौ चतिशा सतो नही ना नदी शब्दवाच् जागृता पर कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजसफला रहती हैं और अल्प रज जल वाली कही जाती हैं जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं वर्षा काल में जब तक दस दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए जिन नदियों की गति स्वतः आठ धनुष बत्तीस हाथ तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती अपितु वे गर्त गड्ढा कही जाती है प्रारंभे कर्क संक्रांति महानद्यो रजस्वला त्रिदिन तो चतुर्थे शुद्धा सूर्योषितो यथाम महानदी प्रभक्षा में तृण स्वावहितो मुने कर्क संक्रांति के प्रारंभ में तीन दिन तक महानदिया रजस्वला रहती हैं वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं हे मुने अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए गोदावरी भीमरथी तुंगभद्रा चेणिका तापी पयोष्णि विंध्य दक्षिणी षट प्रकृति भागीरथी नर्मदा च यमुना चरस्वती विशोका चित क्षेत्र द्वादशता महानदेव क्षेत्रसंभवा महानदेविका चावेरी वंजरा तथा कृष्णारजस्वला कर्कटा दर्मुन कर्कटादौरजो दुष्ट गौतमी वार गोदावरी धीमरथी तुंगद्राणी वेणिका तापी पयोशनी ये छह नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं भागीरथी नर्मदा यमुना सरस्वती विशोका वितस्ता ये छह नदियाँ विंध्य के उत्तर में भी हैं ये बारह महानदियाँ देवर्षी क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं मुने, देविका कावेरी बंजरा कृष्णा ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में एक दिन तक ही रजतुला रहती हैं गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर तीन दिनों तक रजतला रहती है चंद्रभागा सती सिंधु नर्मदा तथा गंगा चमुना च प्लक्षज सरस्वती रिभूयतेरण्य कोकिला हीत घर घरा शतद्र्च नदा सप्त पावना परिकीर्तिता चंद्रभागा सती सिंधु सरयू नर्मदा गंगा यमुना प्लक्षजाला सरस्वती ये जो नंद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं स्वर्ण सिंधु हिरण्य कोकिल आहित घर घर और शतद्रु ये सात नद पवित्र कहे गए हैं गंगा धर्मद्रवा पुण्य यमुना च सरस्वती अंतर्गता दो रजो दोषा सर्वस्था शुचा मला अपामजो दोषो न भवेत्तीरवासि जलम रजो दुष्टि गंगा तो येन पावन धर्मद्रव मयी गंगा पवित्र यमुना तथा सरस्वती ये नदियां नदियाँ गुप्तरजो वाली होती हैं अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है अजागाव महिष्य योषितस्य प्रसूति का नवोदकम् नवोदक दशरा तेन शुद्यती अभाव कूपवापीनासा चयोपतम रजो दुष्ट वैसी ग्राम भोगो न दुष्यतीन अन्य न चोधते नीरे रजो दोषो नसवावस्था वाली बकरियां, गाय भैंसे तथा स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये दस रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती है दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है सर्गे प्रातः स्नान विपस्त चंद्र ग्रहे च रजो दोषो नीद्यते उपकर्म में उत्सर्ग कृत्य में प्रातः काल के स्नान में विपत्तियों में सूर्य ग्रहण काल में तथा तो चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है अतः अत पर प्रवक्षा सिंह गोप्रसव यधि भानव सिंहगते चौस प्रसूयते तस्य तस्दिष्टम षड्भिमाशयन संशय त्र शांति प्रवक्षा ये न सुखम हे कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप्रसव के विषय में कहूँगा सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तो जिसकी गो प्रसव करती है उसकी मृत्यु छह महीनों में अवश्य हो जाती है इसमें संदेह नहीं है मैं उसकी शांति बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है प्रसूताम तक्षणादे वाम गिप्रायदापेद ततो हो तत् होंकीत घृताक्तराज सर्पसै राजसर्षपै आहूतीना घृताक्ता तिला जुहिया व्याहृतेरष्टसख्यान चोपवास प्रयत्न दध्यादिप्राय दक्षिणाम प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए तत्पश्चात घित मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए इसके बाद व्याहृतियों से घृत में सिख तिलों की एक हजार आठ आहुतियाँ डालनी चाहिए उपवास रखकर विप्र को पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए सिंहरासौ गूर्य गोष्ठ सूतिर्यदा भवे तदा निर्थम भवे किंचन तछाते चरे मंत्रतः अस्वासून तद् विष्णुरी मंत्रत जुहियान शतमशोत्तराधिक मृत्युंजय विधायन जुहियाुतुक्त तथा स्नाया शाक्न वन विधा न भयम जायते सिंहराशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है अथवा उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए इस, सुक्त से तथा इस मंत्र से तिल तथा घृत से एक सौ आठ आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से दस हजार आहुतियाँ डालनी चाहिए तत्पश्चात श्री सुक्त से अथवा शांति सुक्त से स्नान करना चाहिए इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है एवं एवं न भो मासी तब वादि अति कम कार्य दोषो विनश्यति इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है करके सिंघे न भो दानम अथवा क्षे शुभ घृतधेनु प्रधानमच कर्कटस्थे दिवाकरण वस्त्रदान से कुमार अब मैं कर्क संक्रांति में सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रदान का वर्णन करूँगा सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत का दान और सिंहराशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा तो श्रावण मास में वस्त्र का दान श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है घृतम चृतकुंभातेनुला च्रावण श्रीधर प्रत्यय दातव्या अन्यान्य दानी मत साय अक्षय फलदाने स्यु अन्य मासे भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत घृत कुंभ घृत तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं द्वादस्वपी माससे चेताद प्रिय आगच्छति न भो मासी प्रतीक्षा चोम्य हम कल्यते व्रत ज्योत्र स मे प्रियत भवण विधु राज सूर्य प्रत्यक्षत माक्षिणी तोर श्रांति य कर्क संज्ञा सिंह संज्ञा परम महिनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं इसकी प्रतीक्षा करता हूँ जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है यह दोनों मेरे नेत्र हैं कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्मा होगा प्रातः स्नान मास द्वादी स्नान जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह बारह महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है न करोति न भो प्रातः स्नान जदा नर द्वादश स्व मास निष्फलता मिया यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो बारह मास में उसका किया हुआ स्नान निष्फल हो जाता है महादेव दया सिंधु श्रावणे मास सस्म प्रातः स्नान कर समी निर्विघ्न कुर हे महादेव हे दया सिंधो मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा प्रभु मुझको विघ्न रहित कीजिए स्ना शुभम सम्योकथाम प्रातः स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास की सत्कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए किसी प्रकार इस मास को व्यतीत करें अन्यत्र मास कृष्णा कृष्णादीर शुक्ला नभो मास कथा जास्तु महात्म कर्ण्य असों की प्रवृत्ति पूर्ण मासों की प्रतिपदा से होती है किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है श्रावण मास की कथा के महात्मा का वर्णन भला कौन कर सकता है सप्तधापित पीतया बंध्या सा पुत्र शुभम विद्यार्थी विद्या विद्यां बलार्थी बलम् रोगी चारोग्यनोति बद्दो मुचेत बंधना धन धना लभते धर्मेंर्भव भार्थी ल्या बहुक्न मारध यदि कामते तापनोत्य संशय अन्ते मम मं मंपुर मोदते मम मं सन्निध इस मास में व्रत स्नान कथा श्रवण आदि से जो सात प्रकार की बंध्या स्त्री होती हैं, वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है धन का अभिलाषी धन की प्राप्ति कर लेता है धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है और भार् की कामना करने वाला उत्तम भार्य को प्राप्त करता है हे मानद अधिक कहने से क्या प्रयोजन मनुष्य जो जो चाहता है उस उसको प्राप्त कर लेता है इसमें संदेह नहीं है और मृत्यु के अनंतर मेरे लोक को प्राप्त होकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है पूजवाचक वालि चक तो ये नेनाहम तोषित शिव श्रुआ श्रावण महात्म्यों न पूजयेन्दिन कर्ण स बधिरोस्म छक्त प्रकुरवाचक सुपूजन कथा श्रवण के अन्तर वस्त्र आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ को संतुष्ट कर दिया श्रावण मास का महात्मा सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है अतः सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए श्रावण महात्म पठे सुनिया सदभक्त्या तुण्य बनंतकम जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य होता है इत इस स्कुमार संवादे श्रावण मास महात्मे नदी रजो दोष सिंह गो प्रिंह परकट श्रावण स्थिति